यह देख धनंजय ने उनके धनुष हाथी रथ और आदि को अपने बाणों से नष्ट कर डाला साथ ही उन वहां सैकड़ों रथी सैकड़ों हाथी सवार और शख्त तुषार यवन तथा कम्बोज देश के बहुतेरे घुड़सवार अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए परन्तु अर्जुन ने अपने बाणों तथा छूरों की मार से उन सब के उत्तम उत्तम अस्त्रों तथा तो मस्तकों को काट गिराया उनके घोड़ों हाथियों और रथों को भी काट डाला यदि आकाश में देवताओं की धुंध भी बज उठी सभी अर्जुन को साथ ही बात देने लगे साथ ही वहाँ फूलों की वर्षा भी होने लगी उस समय द्रोण कुमार अश्वस्था मा दुर्योधन के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सांवना देता हुआ बोला दुर्योधन अब प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लो विरोध से कोई लाभ नहीं है आपके इस झगड़े को धिकार है तुम्हारे गुरुदेव अस्त्र विद्या के महान पंडित थे किंतु इस युद्ध में मारे गए यही दशा भीष्म महारथियों की भी हुई है मैं और मामा कृपाचार्य तो अवध्य हैं, इसलिए अब तक बचे हुए हैं अतः अब तुम पांडवों से मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो मेरे मना करने से अर्जुन शांत हो जाएगा श्री कृष्ण भी विरोध नहीं चाहते यथ्यक्ति तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं अतः वे भी मान लेंगे बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव, सो ये भी धर्मराज के अधीन है इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ पांडवों की संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा फिर तुम्हारी अनुमति लेकर ये राजा लोग भी अपने अपने देश को लौट जाएं और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जाए राजन यदि मेरी यह बात नहीं मानोगे तो निश्चय ही शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे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 वह अब भी मेरे हृदय से दूर नहीं होती ऐसी दशा में कैसे शांति मिलेगी क्योंकि क्यों कर संधि हो गुरुपुत्र इस समय तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद कर देने की बात भी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि अर्जुन बहुत थक गए हैं अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा अस्वस्थामा से यो कहकर दुर्योधन ने अनुन विनय के द्वारा उसे प्रसन्न कर लिया फिर उसने सैनिकों से कहा अरे तुम लोग हाथों में बांध लिए चुप क्यों बैठे हो शत्रों पर धावा करके उन्हें मार डालो इसी बीच में श्वेत घोड़ों वाले कर्ण तथा अर्जुन के लिए आमने-सामने आकर डट गए दोनों ने एक दूसरों पर महान अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ किया दोनों के हिसार थे और घोड़ो के शरीर बाणों से भिस गए खून की धारा बहने लगी वे अपने बद्र के समान बाणों से इंद्र और वृद्धा की भांति एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे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 तब पहले कर्ण ने दस बड़े बड़े बाणों से अर्जुन को बिंध दिया फिर अर्जुन ने भी तेज की हुई धार वाले दस सहायकों से कर्ण की कांख में हस्ते-हस्ते प्रहार किया। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे और हर समय भरकर भयंकर रूप से आक्रमण करने लगे अर्जुन ने गांधी धनुष की प्रत्यनता सुधार कर कर्ण पर नाराज नालिक वराह कर्ण छूर अंजलिक और अर्थ आदि बाणों की झड़ी लगा दी किन्तु अर्जुन जो जो बार उस पर छोड़ते थे उसी उसी को वह अपने सहायकों से नष्ट कर डालता था तदनंतर उन्होंने प्रहार किया इससे पृथ्वी से लेकर आकाश तक आग की ज्वाला फैल गई योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे वे रण से भाग चले जैसे जंगल के बीज बांस का वन जलते समय जोर जोर से चटकने की आवाज करता है उसी तरह आग की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का भयंकर आर्थनाद होने लगा आगने को बढ़ते देख स्त्र पानी पानी से कर्ण के छोड़े हुए वरुणास्त्र को शांत कर दिया बादलों की वह घटा खिन्न भिन्न हो गई तत्पश्चात उन्होंने गांडी धनुष उसकी प्रत्यंता तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली प्रभावशालीशाली त्रिवद्र को प्रकट किया इससे नालिक, नाराज और बराह आदि दिखे अस्त्र हजारों तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे उन अस्त्रों से, से कर्ण के सारे अंग घोड़े धनुष पहिए और ध्वजाए बिध गई उस समय कर्ण का शरीर बाणों से आच्छादित होकर खून से लतपथ हो रहा था क्रोध के मारे उसकी आंखें बदल गई दबाकर कर्ण पांडव सेना के रथी हाथी सवार और पैदलों का संघार आरम्भ किया भार्गवास्त्र के प्रभाव से जब वह पांचालों और सोमकों को भी पीड़ित करने लगा तो वह भी क्रोध में भर कर उस पर टूट पड़े और चारों ओर से तीखे बाढ़ मारकर उसे बीजने लगे किंतु ने पांचालों के रथी हाथी सवार और घुड़सवारों के समुदाय को अपने बाणों से विदिर्ण कर डाला वे चीखते चिल्लाते हुए प्राण त्याग कर धराशायी हो गए उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर कर सिंह रात कर, कर, करने और ताली पीटने लगे यह देख भीम से क्रोध में भर अर्जुन से बोले विजय धर्म की अवहेलना करने वाले इस पापी कर्ण ने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 हम लोगों को कहा। तीखी और क्यों कर रहे हो? यह समय नहीं है तन्नता श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन से कहा वीरवर यह क्या बात है तुमने जितने बार प्रहार किए कर्ण ने प्रत्येक बार तुम्हारे अस्त्र को नष्ट कर दिया आज तुम पर कैसा मुंह छा रहा है ध्यान नहीं देते ये तुम्हारे शत्रु कौरव जितने हर समय भरकर कर रहे हैं जिस धैर्य से तुमने प्रत्येक युद्ध में भयंकर राक्षसों को मारा और दम्भोद्भव नामक असुरों को अविनाश किया है उसी धैर्य से आज कर्ण को भी नष्ट करो